माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन पूजा घर सुबह सात बजे अप्रैल 1912 कुछ दिन पहले श्री सुरेंद्र चक्रवर्ती अपनी पत्नी के साथ माँ के दर्शनों के लिए आए थे बाद में एक दिन वे अकेले ही आए माँ को प्रणाम कर उन्होंने पूछा उस दिन उसे पत्नी को देखकर कैसा लगा माँ बोली अच्छा लगा सुरेंद्र बाबू पर मुझे वह अच्छी नहीं लगती माँ तुम लोगों की आजकल बस वही एक बात रहती है सुरेंद्र बाबू माँ मात्र हम लोग ही ठाकुर के दर्शन नहीं कर पाए माँ जरूर करोगे तुम लोगों का यही अंतिम जन्म है निवेदिता ने कहा था माँ हम लोग भी हिंदू हैं कर्म के फेर से ईसाई होकर जन्मी हैं, उन लोगों का भी यही अंतिम जन्म है इस प्रकार माँ अनेक लोगों के बारे में अंतिम जन्म की बात कहती इसलिए आज मैंने उनके पास जाकर पूछा माँ अंतिम जन्म का क्या मतलब ठाकुर ने कईयों के अंतिम जन्म की बात कही है तुम भी कहती हो माँ अंतिम जन्म का मतलब यह है कि उसको आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी इस जन्म में ही सब शेष हो गया मैं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 अब पता नहीं उतनी सब बातें कब निकल पाएगी माँ हाँ उम्र हो गई है निकलने के लिए पहले ही कहीं ना चले जाए मैं माँ तुमने मुझसे जयराम बाटी में कहा था कि ठाकुर गौरांग भक्तों के भीतर आएंगे, तो कैसी बात है माँ नहीं मैंने कहा था कि उनके बहुत से गौरांग भक्त आएंगे, जैसे अभी सब ईसाई लोग आ रहे हैं न ठाकुर ने कहा था एक सौ वर्ष बाद वे फिर से आएंगे ये 100 वर्ष वे भक्तों के हृदय में रहेंगे पश्चिम की ओर के गोल बरामदे से बाली उत्तरपाड़ा मोहल्लों की ओर हाथ दिखाकर कहा था मैंने कहा मैं और नहीं आ सकूँगी लक्ष्मी बोली मेरी बोटी बोटी काटने पर भी मैं आने वाली नहीं ठाकुर ने हंस कहा था जाओगी कहाँ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 को हत्या हथिया हथियाया जाए उसी प्रकार यदि मनुष्य ईश्वर कहकर कोई है या ठीक ठीक समझ ले तो क्या वह संसार फंसार कर सकेगा माँ वह तो ठीक ही है ठीक ही बात है मैं जो कहो मैं जो कहो मैं त्याग वैराग्य ही मुख्य है वह क्या हमारे नहीं होगा माँ क्यों नहीं होगा ठाकुर के शरणागत होने से सब होगा त्याग ही उनका ऐश्वर्य था उन्होंने त्याग किया था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 उसके द्वारा हृदय को बुलवाया हृदय खाने बैठा था वह झूठे मुँह ही दौड़ा आया और उन्हें एकदम पकड़ कर ले गया थोड़ी और देर होती तो गंगा में गिर पड़ते मैं वे दक्षिण दिशा में क्यों गए माँ हाथ में थोड़ी अंजवाइन और सौप दे दी थी ना? साधु को संचय नहीं करना चाहिए इसीलिए वे रास्ता नहीं देख पाए उनका त्याग सोलह आने जो था पंचवटी में एक वैष्णव साधु आया था पहले तो उसमें बड़ा त्याग था फिर चूहे के समान खींच खींच कर लोटा कटोरी हाड़ी कलसी चावल दाल यह सब जोड़ने लगा यह देख ठाकुर ने एक दिन कहा जा रे अब कि मरेगा माया में फंसता जो जा रहा था ठाकुर ने उसे खूब त्याग का उपदेश दिया और स्थान छोड़ जाने को कहा तब कहीं वह वहाँ से गया एक भक्त प्रणाम करने आया था